<laughs> बहुत दुदल बहुत। बहुत दुदल बहुत दुदल और बलम भीम भी रक्षित भीम की मिलने की गुंजाइश नहीं है महाराज अब भीम के बल पर निश्चिंत हो जाओ भीम अपने रहते हुए किसी के ऊपर आ देंगे ही नहीं ऐसे भीम परम वैष्णव है परम वैष्णव महाराज भागवत धर्म के प्रवर्तक भीम माने जाते हैं राम जी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 आदि महापुरुषों नमस्ते पुरुषम मैं तेरी बेटी का कुछवान हूं सारथी हूश्वरम ईशी तुम अस्य अस्म ईश्वर अरे बुआ मुझे क्या कह रही है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 मुझे चाहिए क्या कृष्ण मुझे कृष्ण चाहिए मुझे कृष्ण चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कृष्ण के मिलने का जो साधन है वो है चाहिए तो मेरे मिलने का साधन क्या है पूरा कि तुम तो तुम्हारे मिलने का साधन है विपत्तियों के बादल मड़राते रहे विपदस संतुनो सस्वत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 चप्पल जब द्रौपदी ने उतारा भगवान झट से पीठ पीताम्बर से लपेट के काामा श्री विष्ण पितामा के पास ही द्रौपदी जाती हैं विष्णु पितामा के चरणों में वंदन करती हैं आने वाली थी दुर्योधन की पत्नी आ गई द्रौपदी विष्ण पिता सौभाग्य होती अखंड सौभाग्य होती भाव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 बात है श्री कुंती है तिरापुर में चरित्र है नंदगांव का चरित्र है की पहुंची का चरित्र है गोकुल का पहुंची का श्री कुंती जी अपने भैया को देखने के लिए मथुरा आई वसुदेव जी महाराज रोने लगे माता देव की फपक पड़ी देवकी जी ने कहा क्यों रो नहीं अपने कृष्ण को देखना चाहता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 तुम्हारी क्या क्या नहीं लाएंगे हे कृष्ण हम तुम्हारी चरणों में प्रणाम कर रहे हम जानते हैं तुम यहां क्यों मैं यह संसार को शिक्षा देने के लिए कहे नहीं मैया संसार को कहे भी नहीं न तो तुम ताड़ने के लिए आए हो न तुम मारने के लिए आए हो तुम तो महाराज लोगों को संवारने के लिए आए हो किसको संवारूंगा मैं किसको संवारूंगा अरे के साधारण को तो तुम्हारे भक्त सवार देते हैं ध्यान देना साधारण को तो तुम्हारे भक्त सवार देते हैं तुम तो भक्तों को सवारने वाले जो परमहंस हैं उनको सवारने आए साधारण को तुम्हारे भक्त संवारते हैं और भक्तों को सवारने वाले जो अमरात्मा दूसराग परमहंस है उनको सिखाने के लिए आए उनके नीरस मन को तुम सरस बनाने के लिए आएगा तथा परमहंसा नाम मुनी नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधान कथम कश्य भक्ति करेंगे वो वो अमलात्मा परमहंस क्यों तुम्हारी भक्ति करेंगे उन्होंने सबको संन्यास कर दिया है सबका न्यास कर दिया है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 मेरा कृष्ण नहीं आया बड़ी-बड़ी लोग आए महाराज पर्वत महात्मा आए नारद आये, आये धौम्य आए, भगवान वादरायण आए, ब्रहदस्व आए विष्णुतामा के पास भरद्वाज जी आए, शिष्यों के साथ श्री परशुराम जी आए, वशिष्ठ आए, इंद्रप्रमद आए, आये तृत आये ग्री सम आये, आये, आये महात्मा आए, कक्षीवान आए गौतम आये अत्रि आए कौशिक विश्वामित्र आये सुदर्शन आये अरे बड़े बड़े ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कांडर